महाभारत कर्ण महाभारतक चतमोध्याय अर्जुन के विरोचित उद्गार संजय सजय उवाच सकेशवस्थ बिभत्सु शुवा भारतभाषि विशोक संप्रहिष्ट क्षण समय संजय कहते हैं भरतनंदन

भगवान श्रीकृष्ण का यह भाषण सुनकर अर्जुन एक ही क्षण में शोक रहित एवं हर्ष और उत्साह से संपन्न हो गए तथो ज्यामी मृद्यासुव्याक्षिपदगा धन हो

दद्धे कर्ण विनाशा के समं चाभ्यभाषत तत्पश्चात धनुष के प्रत्यंचा को साफ करके उन्होंने शीघ्र ही गांडियु धनुष की टंकार की और कर्ण के विनाश का दृढ़ निश्चय कर लिया फिर वे भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार बोले इन गोविंद ध्रुव एव जो मम प्रसन्नो मेध्यम लोके भूत भवेश

गोविंद जब आप मेरे स्वामी और संरक्षक हैं तब युद्ध में मेरी विजय निश्चित ही है संसार के भूत और भविष्य का निर्माण करने वाले आप ही हैं जिसके ऊपर आप प्रसन्न हैं उसके अर्थात मेरी विजय में आज क्या संदेह है तत्सहा जो जयं कृष्ण त्रनलोकान वै समागतान

प्राप ये यम परम लोकमण महा हवे श्री कृष्ण आपकी सहायता मिलने पर तो मैं युद्ध के लिए सामने आए हुए तीनों लोगों को भी परलोक का पार्थ पथिक बना सकता हूँ फिर इस महासमर में कर्ण को जीतना कौन बड़ी बात है पशा द्रवती पंचालाना जनादन पशा समरे समम अभितवत

जनार्दन मैं समरभूम में निर्भय से विचरते हुए कर्ण को और भाग्य ही पांचालों की सेना को भी देख रहा हूँ भार्गवास्त्र ज्वलंत कृष्ण सर्वश्ठ कर्णेन वाष्णेय शे दी कृष्ण वाष्णेय सब ओर से प्रज्वलित होने वाले भार्गवास्त्र पर भी मेरी दृष्टि है

जैसे कर्ण ने उसी तरह प्रगट किया है जैसे इंद्रभद्र का प्रयोग करते हैं संग्राम है जहाँ कर्ण मेरे हाथ से मारा जाएगा और जब तक यह पृथ्वी विद्यमान रहेगी तब तक समस्त प्राणी इसकी चर्चा करेंगे अध्य कृष्ण कर्णा में कर्ण्य मृत्यवे

I'm gonna make it rain.

गांडी वक्ता श्री कृष्ण आज मेरे हाथ से और गांडी धनुक्त करते हुए उसे पहुंचा देंगे अद्य राजा धित राष्ट्र स्वाम बुद्धि दुर्योधन जया रायत आज राजा धित अपने

बुद्धि का अनादर करेंगे जिसके द्वारा उन्होंने राज्य के अनधिकारी दुर्योधन को राजा के पद पर अभिषिक्त कर दिया था अध्य राज सुखाच्यो राष्ट्र तथा पुरात पुत्रेभ्य महाबाहो धृतराष्ट्रो विमोक्षती महाबाहो आ अपने राज्य से सुख से लक्ष्मी से राष्ट्र से नगर से और अपने पुत्रों से भी बिछुड़ जाएंगे

गुणवंत निर्गुण कुरते प्रभु नृप कृष्ण क्षिप्रम एवागते क्षे श्रीकृष्ण जो गुणवाण से द्वेष करता और गुणहीन को राजा बनाता है वह नरेश विनाश काल उपस्थित होने पर शोक मग्न हो पश्चाताप करता है यथाथ पुरुष पुरुष कश्चि चिंता चाम्रवण फल दृष्ट भृत दुखी

जनादन, हते भविता प्रभु। जनादन जैसे कोई पुरुष आम के विशाल वन को काटकर उसके दुष्परिणाम को प्रसिद्ध अत्यंत दुखी हो जाता है उसी प्रकार आज सूतपुत्र के मारे जाने पर राजा दुर्योधन विनाश

निराश हो जाएगा अद्य दुर्योधन राज्ञा जीविता च निराशक भविष्य हते कर्ण कृष्ण सत्यमीते श्री कृष्ण मैं आपसे सच्ची बात कहता हूँ

आज कर्ण का वध हो जाने पर दुर्योधन अपने राज्य और जीवन दोनों से निराश हो जाएगा अद्य दृष्टवा मया कर्णम थर विष कले कृतम स्मरताम तब आज मेरे बाणों से कर्ण के शरीर को टूट-टूट हुआ देखकर राजा दुर्योधन संधि के लिए कहे हुए आपके वचनों का स्मरण करें अध्या सो सो बल कृष्ण ग्रहा

सरान गांधी मंडलम च रथम प्रति श्रीकृष्ण आज सुबल पुत्र जुवारी सपने को यह मालूम हो जाए कि मेरे बाण ही गांव है गांधी धनुष पासा है और मेरा रथ ही मंडल चौपड़ के खाने हैं

अद्य कुंते सुत्याजागरम व्यपने श्यामी गोविंद हवा कर्णम शित शरि गोविंद आज मैं अपने पहने बाणों से कर्ण को मारकर कुंते पुत्र राजा युधिष्ठिर के चिंताजनित जागरण के स्थाई रोग को दूर कर दूंगा अद्य कुंते राजा हते सुतुते

सुप्रहिष्ट मना से चिंता सुखम अवापस्य आज कुंती पुत्र राजा युद्धि मेरे द्वारा सूत पुत्र कर्ण के मारे जाने पर प्रसन्न चित्त हो दीर्घ काल के लिए संतुष्ट एवं सुखी हो जाएंगे अद्य चाह मनाधृश्यम के सवाम प्रतिमतरम

उसमें हज कर्ण जीविता संसयति आज मैं ऐसा अनुपम और अजय बाण छोडूंगा जो कर्ण को उसके प्राणों से वंचित कर देगा दे पादो ये तद्रतम मह्यम वधे किल दुरात्मन पाद न धावे ताव यवदुन

पापस्य ने मेरे वध के लिए यह व्रत लिया है कि जब तक अर्जुन को मार न दूंगा तब तक दूसरों से पैर न झुलाऊंगा उस पापी के इस व्रत को मिथ्या करके झुके ही गाठ वाले बाड़ों द्वारा उसके इस शरीर को रथ से नीचे गिरा दूंगा योदन इंद्र

न्यम पृथिव्यामें

तस्तपुत्र भूमि तो जो भूमंडल में दूसरे किसी पुरुष को रड रणभूमि अपने समान नहीं मानता है आज यह पृथ्वी उस पुत्र के रक्त का पान करेगी अपति कृष्णहती सूतपुत्रो यद्रवीत धृतराष्ट्रमती कर्ण श्लाघमान शुका गुण तत्क्य निशा आसी

सा क्रुद्धा तथ्य पाश्य सोड़ित

सूतपुत्र कर्ण ने धिताष्ट्र के मत में होकर अपने गुणों की प्रशंसा करते हुए जो द्रौपदी से यह कहा था कि कृष्ण तो पतिहीन उसके इस कथन को मेरे तीखे बाण असत्य कर दिखाएंगे और क्रोध में भरे हुए सर्पों के समान उसके रक्त का पान करेंगे मैंता मुक्ता नाराचा वैद्युत गांधी वश्रिष्ठा दास्यंथि कर्णस्य परमा गति मैं

चलाने में सिद्धस्थ हूं मेरे द्वारा गांधी धनुष से छोड़े गए

बिजली के समान चमकते हुए नाराज कर्ण को परम गति प्रदान करेंगे पांडवा राधा पुत्र कर्णे भरी सभा में पांडवों की निंदा करते हुए द्रौपदी से जो क्रूरता पूर्ण वचन कहा था उसके लिए उसे बड़ा पश्चाताप होगा ये वै सण तिला

कर्त कर्णे सूत पुत्रे दुरात्में

जो पांडव वहां थोथे तिलों के समान नपुंसक कहे गए थे वे दुरात्मा सूतपुत्र पुत्र कर्तन कर्ण के मारे जाने पर आज अच्छे तिल और सूरविर सिद्ध होंगे हम अहम व पांडुपुत्रेभ्यमी तेज्रवीद धृतरा सुता श्लाघत्म गुण आनृतम तत्क्यती मा का चरा उद्योग पाण्डुपुत्राण समाप्त

अपने गुणों की प्रशंसा करते हुए पत्रकार ने के पुत्रों से जो यह कहा था कि मैं पांडवों से तुम्हारी रक्षा करूंगा उसके इस कथन को मेरे तीखे बाण असित्य कर देंगे और पांडवों का युद्ध विषयक उद्योग समाप्त हो जाएगा अंत हम पांडवान सर्वान सपुत्रानीजो

तमध्य कर्णम हंता मिशताम सर्वधन विधाम जिसने यह कहा था कि मैं पुत्रों सहित समस्त पांडवों को मार डालूंगा उस कर्ण को आज समस्त धनुधरों के देखते देखते मैं नष्ट कर दूँगा

अशम सामश्रित धातराष्ट्रो महामना दुर्बुद्धि अत्म कर्ण माजो तो शेष्याम धातरम जिसके बल पराक्रम का भरोसा करके महामनस्त्री दुर्बुद्धि एवं दुरात्मा दुर्योधन सदा हम लोगों का अपमान करता आया है उस कर्ण का आज युद्ध तन में वध करके मैं अपने भाई युदेषि को संतुष्ट कर

विधान सरा मुश्या

भूमि पात नाना प्रकार के बाणों का प्रहार करके मैं को को भयभीत कर दूंगा धनुष कान तक खींचकर छोड़े गए वर्धक बाणों द्वारा धराशायी किए गए रथों और हाथियों से रणभूमि की शोभा बढ़ाऊंगा तय महासंख्य सम्पन्न जब

दुर्मद अदय कर्णमहम घोरम सूदयसाजते

मैं महासमर में सत्य सम्पन्न ऋण एवं भयंकर कर्ण को आज अपने बाणों द्वारा मार विद्रवंतो डालूगा मृत श्री कृष्ण आज कर्ण के मारे जाने पर राजा सहित सहित्राष्ट्र के सभी पुत्र सिंह से डरे हुए मृगों के समान भयभीत हो संपूर्ण दिशाओं में भाग जाए अद्य दुर्योधन राजा आत्मा

अनु शोचता

हते कर्णे मजा संखे सपुत्रे सुरहृदों और सहित कर्ण के मेरे द्वारा मारे जाने पर राजा दुर्योधन अपने लिए निरंतर शोक जानातु धात्रणे कृष्ण परवरम सर्वधनि श्री कृष्ण अमर श्री दुर्योधन आज कर्ण को रणभूमि में मारा गया देख मुझे

पूर्ण धर्धरो में श्रेष्ठ समझ लें

सपुत्र पौत्रत्यम सृत्यम च निराशिष अद्य राज्य कर सी धृतराष्ट्रम जनेशर मैं आज ही पुत्र पौत्र मंत्री और सेवकों सहित से राजा धृतराष्ट्र को राज्य की ओर से निराश कर दूंगा अद्य शां क्रब्यादास्य पृथग्विधा शरी छिन्ना गात्रणी विहृत्यंत

के सब आज चक्रवात तथा भिन्न भिन्न मांसभोजी पक्षी बाड़ों से कटे हुए कर्ण के अंगों को उठा ले जाएंगे

अदय राधा सुतस्याग्रामी मधुसूदन चीरक्षेष्याम करणस्मृताम सर्वधनिरा संग्रामे समस्त धन धन के देखते देखते मैं राधा पुत्र कर्ण का मस्तक काट डालूंगा अध्यते विपाठे क्षुष्ष मधुसूदन ऋणे श्या्यामी राधियस्य राधेयचुरात्म

श्री आज तीखे विपाठों और छुरों से रणभूमि में दुरात्मा राधा पुत्र के अंगों को काट डालूंगा।

अदय राजा संतापम राजा आज महान कष्ट और अपने चिरसंचित मानसिक संताप से छुटकारा पा जाएंगे अद्यवराधेयमअम्वा सब नंदाजान धर्मपुत्रम युधिष्ठि

के सब आज मैं बंधु बांधवों सहित राजा पुत्र को मारकर धर्म पुत्र राजा युधिष्ठ को आनंदित करूंगा

अद्याह अनुान कृष्ण कर्ण से कृपणे अंताज्वल संकाश सरि सर्प विषोपमयी श्री कृष्ण आज मैं युद्ध स्थल में कर्ण के पीछे चलने वाले दीन हीन सैनिकों को सर्प विष और अग्नि के समान बाणों द्वारा भस्म कर डालूँगा अद्याहम धेम कवचये आबद्ध मणिकुंडल संतरे श्यामी गोविंद वसुधाम वसुधाधिपयी गोविंद

आज में सुवर्ण में कवच और मणिमय कुंडल धारण करने वाले

भूपतियों की लाशों से रणभूमि को पाड़ दूंगा अद्याभिमनजो शत्रुण सर्वेशन प्रमथिश्याम घात्राणी सिरा शरि मधुसूदन आज पहले बाणों से मैं अभिमन्यु के समस्त शत्रुओं के शरीरों और मस्तकों को मथ डालूंगा अद्य निर्धारत राष्ट्रम चात्रे दासमेदी

निरर्जुन आम वा पृथ्वी केशवाचरेश केशव या तो आज इस पृथ्वी को धृतराष्ट्र पुत्रों से सुनी करके अपने भाई के अधिकार में दे दूंगा या आप अर्जुन रहित पृथ्वी पर विचरेंगे अद्याह अनु अद्याहम अनिल कृष्ण भविष्य वे च गोपस्या च चराण गांडिवस

श्री कृष्ण आज मैं संपूर्ण धन धरो के क्रोध के कौरवों के बाणों के तथा गांडी धनुष के भी ऋण से मुक्त हो जाऊँगा अद्य दुख महम्म क्षेत्र

हथ्आ कर्णम रणे कृष्ण संबरम भगवान श्री कृष्ण जैसे इंद्र ने समरासुर में में कर्ण को मारकर आज तेरह वर्षों से संचित किए हुए दुख का प्रत्याग पर कर्णे हते युद्धे सोमका नाम महाराथा कार्यम च मन्याम मित्र कार्य सबो युधे आज युद्ध में कर्ण के मारे जाने पर मित्र के कार्य की सिद्धि

ने वाली सोमकवंशी महारथी अपने को कृतकार्य समझ लें

न जाने च कथम प्रीति सैन्य भविष्य माधव आज कर्ण के मारे जाने और विजय के कारण मेरी प्रतिष्ठा बढ़ जाने पर न जाने शिपौत्र सात्विकी को कितनी प्रसन्नता होगी अहम हारण कर्ण पुत्र चाच महारथम प्रीतिम दास भी सात मैं रणभूमि

और उसके महारथी पुत्र को मारकर भीम से नकुल तथा को प्रसन्न करूंगा करूँगा धृत शिखंडी माधव आज महासमर में कर्ण का वध करके मैं धृत दुम तथा पांचालों के ऋण से छुटकारा पा जाऊंगा अद्य पश्यंत संग्राम ए

युद्ध कौरवान संख्य घात अंतम समस्त सैनिक देखे कि संग्राम भूमि अमर श्रील धनंजय

किस प्रकार कौरवों से युद्ध करता और सूतबुत को मारता है? से हैक्षे तथा क्रोधे सदस्यों मैं आपके निकट पुनः अपनी प्रशंसा से भरी हुई बात कहता हूँ धनुर्वेद में, में मेरी समझा

करने वाला इस संसार में दूसरा कोई नहीं है फिर पराक्रम में मेरे जैसा कौन है मेरे मेरे समान भी भी दूसरा दूसरा कौन है? है। तथा क्रोध में भी मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है। अहम सर्वाणूत समृद्धि परम पर धनुष लेकर अपने बाहुबल से एक साथ

हुए देवताओं असरों तथा संपूर्ण प्राणियों को परास्त कर सकता हूं मेरे पुरुषार्थ को उत्कृष्ट से भी उत्कृष्ट समझो सदाड में ना मे कह सर्वा

हिमाचय कक्ष गि तथा दहेय थ मैं अकेला ही बाणों की ज्वाला से युक्त गांधी धनुष के द्वारा समस्त कौरवों और बाल्धिकों को दलबल से मारकर गृतम ऋतु में सुखे काठ में लगे हुए आग के समान सबको भस्म कर डालूँगा

णों प्रसत्ता लिखिता ममैते धनश्चम बजतम सबाण पाद च मे सरथ सद्वज ना संुद्धगत जयंती

मेरे एक हाथ में बाण के चिन्ह है और दूसरे में फैले हुए बाण सहित दिव्य धनुष की रेखा है इसी प्रकार मेरे पैरों में भी रथ और ध्वजा के चिन्ह है मेरे जैसे लक्षणों वाला योद्धा जब युद्ध में उपस्थित होता है तब उसे शत्रु जीत नहीं सकते हैं इतव मुक्त अर्जुन ए कवि क्षिप्रमघन धीमुक्षु समण

काया कायाचिरो जिहु

भगवान से ऐसा कहकर अद्वितीय वीर शत्रुशूदन अर्जुन क्रोध से लाल आँखें किए थमरभूमि में भीम से इनको संकट से छुड़ाने और कर्ण के मस्तक को धड़ से अलग करने के लिए पूर्वक वहाँ से चल दिए इसी श्री महाभारती कर्ण पर बड़ी वाक के वाक्य चतुसप्तमो अध्याय इस प्रकार से महाभारत कर्ण पर्व में अर्जुन वाक्य विषयक चौहत्तरवा अध्याय पूरा हुआ